श्रीमत देवी भागवत महात्मा ऋषियों ने कहा महाभागसूत जी आप वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं वह पुराण कैसा है और उसके सुनने की कौन सी विधि है कितने दिनों में यह कथा संपन्न होती है इस कथा में किस देवता का पूजन होना चाहिए तथा कितने मनुष्य पहले इसे सुन चुके हैं और उनकी कौन कौन सी अभिलाषाएं पूर्ण हो चुकी है यह सब हमें सुनाने की कृपा कीजिए सूरज जी कहते हैं व्यास जी भगवान विष्णु के अंश हैं पराशर जी उनके पिता और सत्यवती माता हैं व्यास जी ने वेदों को चार भागों में विभाजन करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया किंतु जो संस्कारहीन नीच कुल में उत्पन्न वेद पढ़ने के अनधिकारी एवं स्त्रियां और मुर्ख जन हैं उन्हें धर्म का ज्ञान कैसे हो यह चिंता उनके मन में जाग उठी तब स्वयं मन में विचार करके उन्होंने उक्त प्राणियों के धर्म ज्ञानार्थ पुराण संहिता का संपादन किया अठारह पुराणों की रचना करके उनको मुझे पढ़ाया महाभारत की कथा भी सुनाई उसी समय भक्ति और मुक्ति देने वाला देवी भागवत नामक पुराण रचा स्वयं उसके वक्ता बने और राजा जन्मेजय को श्रोता होने का सुअसर प्राप्त हुआ पूर्व समय की बात है जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित थे उन्हें तक्षक सर्प ने डस लिया था उनकी दुर्गति निवारण के लिए जन्मेजय ने देवी भागवत सुना वेद व्यास जी के मुखार बिंद से नौ दिनों में इसकी श्रवण विधि संपन्न की वे त्रिडोक जननी भगवती शक्ति का विधिपूर्वक पूजन करते थे नमाह यज्ञ समाप्त होने पर उसी क्षण महाराज परीक्षित को भगवती का परमधाम प्राप्त हो गया देव रूप धारण करके वे वहां पधार गए पिता को परम धाम प्राप्त हो गया यह देख राजा जन्मेजय को अपार हर्ष हुआ उन्होंने मुनिवर व्यास जी की भली भांति पूजा की जो मानो भक्तिपूर्वक देवी भागवत की कथा सुनते हैं सिद्धि सदा उनके सन्निकट खेलती रहती है अतः उन्हें निरंतर इस पुराण का श्रवण करना चाहिए सतयुग त्रेता और द्वापर में अनेकों धर्म थे किंतु कली के लिए एक पुराण श्रवण ही धर्म रह गया है इसके सिवा मनुष्यों का उद्धार करने वाला दूसरा कोई धर्म ही नहीं है कली के मनुष्य धर्म और आचार से हीन एवं अल्पायु होंगे उनके कल्याण के लिए भगवान व्यास ने पुराण संज्ञक इस अमृत रस का निर्माण किया है इस देवी भागवत के श्रवण में मास और दिवस का कोई खास नियम नहीं है मनुष्य सदा इसका श्रवण कर सकते हैं आश्विन चैत्र वैशाख और ज्येष्ठ के महीने में तथा चार नवरात्रों में सुनने से यह पुराण विशेष फल देने वाला होता है नवरात्र में इसका अनुष्ठान करने पर मनुष्य सभी पुण्य कर्मों से अधिक फल पा लेता है अतः इसे नवाह यज्ञ कहा गया है जो कलुषित विचार वाले पापी मूर्ख मित्र दो वेद की निंदा करने वाले हिंसा में संलिग्न और नास्तिक हैं उनका भी कली में इस नवाह यज्ञ से निस्तार हो जाता है